शास्त्र विष्णु आदि मूर्ति चतुर्भुजत्व आदि विशेष प्रतीत तद ज्ञान से आदि कुछ परोक्षत शास्त्र प्रमाण से विष्णुवादी आदि मूर्ति का ज्ञान होता है चतुर्भुजत्व आदि विशेष की प्रतीति होती है शास्त्र तो में जैसे विष्णु के स्वरूप कहा गया चतुर्भुज शंकर चक्र गारण के हुए विशेष की प्रतीति होती है उसका उस ज्ञान को परोक्ष क्यों कहेंगे कुछ परोक्षतम इत्या चतुर्भुजा भगवता वी मूर्तिमुखनूर्तिमुख अक्षयी परोक्ष ज्ञान अक्षयी परोक्ष न तदा विष्णुते अक्षय परोक्ष ज्ञान चतुर्भुजादी अवगत तो अभी चतुर्भुजादि का ज्ञान होने पर भी मूर्तिम मूर्ति अक्षय परोक्ष ज्ञानी मूर्ति का उल्लेख जब नहीं करता है चतुर्भुज का ज्ञान हुआ मूर्ति का ज्ञान प्रत्यक्ष हुआ अक्षय जो ज्ञान होता है परोक्ष ज्ञानी एवं न तष्णु तदा विष्णु न इच्छते शास्त्रे चतुर्भुजत्वादि आदि विशेष होने पर भी चक्षुरादि के द्वारा विष्णु मूर्ति को विषय नहीं करके जो ज्ञान हुआ वो परोक्ष ज्ञान है चक्षुरादि भी विष्णु मूर्तिम मूर्ति अभिषय कष्णु मूर्ति को जो विषय नहीं करता चक्षुंद्र के द्वारा शास्त्र समझ लिया चतुर्भुज विष्णु मूर्ति चक्षुरादि इंद्र के द्वारा विषय नहीं करता तो पुरुषा परोक्ष ज्ञानी है वो, वो परोक्ष ज्ञानी होगा तरह उपतिमा उसमें युक्ति परोक्ष ज्ञानी क्यों? क्योंकि नष्णु तदा विष्णु नहीं विष्णु तो को चक्ष से नहीं देखेता है तो परोक्ष प्रत्यक्ष कैसे होगा तदा का उपासना काले तो ध्यान करता है विष्णु उपासना नहीं देखता है तो परोक्ष होगा न इंद्री विषय करूँगी तो इंद्र से विषय नहीं करेगा तो परोक्ष ही है परोक्ष ज्ञानेव विष्णु आदि गोचर ज्ञान से व्यक्ति उल्लेखी तो अभा जो विष्णु गोचर विषय का ज्ञान हुआ शास्त्र से व्यक्ति का उल्लेख हुआ चक्ष इंद्र से व्यक्ति का प्रत्यक्ष हुआ नहीं व्यक्ति का उल्लेख यदि विषय नहीं हुआ तो भ्रम हो जाएगा भ्रम इतिहास के उत्तर देते प्रमाण जमीचता न भ्रम प्रमाण से जो ज्ञान होगा भ्रम कहेंगे नहीं जो भ्रम ज्ञान रज में सर्प्रमाण से होता है या नहीं, नहीं। प्रमाण से नहीं होता प्रमाणे होगा होगा तो भ्रम नहीं होगा प्रमाण जमित न भ्रमत्व इत्याह परोक्ष प्रमाणे नास्त्रेण शास्त्रे सत्यमूर्तिर्भाषा सत्य सत्यमूर्सना परोक्षे न परोक्षत्व परोक्षराध से अतत्व वेदना न भवे थे नहीं होगा परोक्ष ज्ञान जितने सब भ्रमण नहीं होते हैं परोक्ष ज्ञान भी यथार्थ है परोक्षा तो अतत्व वेदन न भवे थे क्यूँकी प्रमाण न एवं शास्त्र सत्य मूर्ति विभाष न था सत्य जो मूर्ति है प्रमाण से शास्त्र से ही भान होता है इसलिए भ्रम ही है परोक्ष ज्ञानत्व भ्रांति ज्ञान कारण न बहुत ब्रह्मा होने के लिए तो कारण नहीं है जो जो ज्ञान परोक्ष भ्रम कहा जाता है किंतु विषय सत्य विषय सत्य नहीं हो तो भ्रम होगा विषय यदि सत्य है तो परोक्ष ज्ञान होने पर भ्रम क्यों होगा यह तो प्रमाणूते शास्त्रे नथार्थभूता विस्मा दे मूर्तिर भाषण सत्य मूर्ति सत्य है यथार्थभूत प्रमाणभूत शास्त्र यथार्थ गुप्त सत्य विष्णु मूर्ति का अवभाषण भान होने से न भ्रम तो भ्रम नहीं है शास्त्र प्रमाण से होता ब्रह्म नहीं होगा सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म इत्यादि वाक्य के द्वारा ब्रह्म का ज्ञान होता है, है। उसके पश्चात उपासना करता है जो ज्ञान होता है वो परोक्ष है अपरोक्ष परोक्ष ज्ञान क्यों हुआ शास्त्र प्रमाण से तो हुआ सच्चिदानंद व्यक्ति उल्लेख नत्व ज्ञान से शास्त्र जन्य से अभी सच्चिदानंद व्यक्ति को उल्लेख करता है सत्यम ज्ञान अन ब्रह्म विज्ञान सदैव समय इसे सब चिदानंद को विषय करने वाले ज्ञान है ब्रह्म तत्व का ज्ञान शास्त्रजन होने पर भी परोक्ष क्यों है क्यों है और इतिहास अपरोक्ष ब्रह्म अपरो ज्ञान जब उतना नहीं होता है तो ज्ञान परोक्ष है अपरोक्ष का प्रयोजक हो गया प्रत्यकत्व प्रत्यकत्व है तो अपरोक्ष होगा अपरोक्ष प्रयोजक प्रत्यकत्व का उल्लेख अहम अस्मी ऐसे उल्लेख नहीं होने से शास्त्रज्ञ शास्त्रजन्य जान पुच ही सच्चिदनंदिद शास्त्र भानेटनुखन प्रत्यं साक्षिण तत्व ब्रह्म साक्षा नवशते तत्तु प्रत्यंचाक्षी नमुखन तत् ब्रह्म साक्षा न वीक्ष से सच्चिदानंदति शास्त्र प्रमाण से सच्चिदानंद का भान ज्ञान होने पर भी प्रत्येक आत्मा जो साक्षी है उसका उल्लेख नहीं करता हुआ जो ज्ञान है वो पर ही होगा अनुलेखन प्रत्यंचम साक्षी न साक्षी रूप प्रत्येक आत्मा का उल्लेख नहीं करता हुआ तब तो ब्रह्म साक्षात न भी क्षेत्र ब्रह्मो साक्षात अनुभव नहीं करता है सत्य दानी सत्यम ज्ञानम ब्रह्म ये श्रुति क्रमाण है नित शुद्धो बुद्धो सत्य मुक्त निरंजन तैत्षद किसी वेद में यजुर्वेद यजुर्वेद कृष्ण में तैतुपन सत्यम ज्ञानम ब्रह्म ये वाक्य नि शुद्ध बुद्ध सत्य मुक्त निरंजन मनसोपनिषद मै सद्दी निपनिषदे शास्त्रा सच्चिदानूप से ब्रह्मणो भाण्यति सब चीज आनंद रूप ब्रह्म का तो भान होगा ज्ञान होगा शब्द प्रमाण से किंतु प्रत्यंम साक्षणम अनुलिखन प्रत्येगात्मा जो साखी है बुद्धिदि का साखी उसको विषय नहीं करता हुआ जो ज्ञान है वो ज्ञान ब्रह्म प्रत्येगात्म रूप अजान ब्रह्म प्रत्येगात्मा अहमअान नहीं होने से तब ब्रह्म साक्षात न बिष्यते ऐसे जो अनुभव ज्ञान कर जिसको होता है साक्षात ब्रह्म का साक्षात्कार करता है करता है जो प्रत्येक आत्मा विषय नहीं करता है प्रत्येक आत्मा को विषय नहीं करने वाले जो ज्ञान है सब ब्रह्म निश्चय होने पर भी अपरक्ष हो गया जब तक तो प्रत्यंशन साक्ष अनुलिखन प्रत्येगात्मा साक्षी का उल्लेख नहीं करता हुआ वो ज्ञान अपरक्ष है प्रत्येक आत्मा रूप अजानन प्रत्येगा प्रत्येगात्मा ही है ब्रह्म ऐसा नहीं जानने वाला जो ज्ञान ब्रह्म का साक्षा नहीं करता है सच्चिदानंद रूप तो का ज्ञान होता है होता है वो अपरक्ष हुआ नहीं, नहीं। कथम तरी तथाविध ब्रह्म गोचर से ज्ञान से तत्व ज्ञान तो यदि तो। तो अपरक्ष नहीं हुआ ऐसे सचिदानंद रूप विषय के ब्रह्म ज्ञान और सत्य ज्ञान कैसे होगा उसको भ्रम कहना चाहिए किसी कहते आगम प्रमाण जन्य तो आगे प्रमाण जन्य तो उनसे यथार्थ तत्व ज्ञान है तत्व ज्ञान ब्रह्म होने के लिए क्या चाहिए परोक्षा विषय सत्य नहीं हो तो आगम प्रमाण से जो उत्पन्न ज्ञान होगा वो तत्व ज्ञान होगा आगम प्रमाण से जो उत्पन्न होगा ज्ञान तत्व तत्व ज्ञान ही होगा प्रमाण से उत्पन्न होने से शास्त्रोक्न मार्गेण सच्चिदाननंद निश्चया पर तज्ञान तत्व न तु तु न तो भ्रम शास्त्रोक्त नहीं बार गणा शास्त्र में जैसे कहा गया उसी प्रकार से ही सच्चिदानंद निश्चय सच्चिदानंद ब्रह्म का निश्चय निश्चयन से परोक्षान तत्व तत्वज्ञानं परोक्ष होने पर तत्व होगा होगा तो हो परोक्ष होने पर भी ज्ञान तत्व ज्ञान प्रमाण ऐसी हुआ न तो यथार्थ हे यथार्थ तो प्रत्यक्ष भी होता है परोक्ष भी होता है परोक्ष होने पर भी तत्व तो ज्ञान है भ्रम नहीं त्ञानम परोक्षम शास्त्र प्रमाण से जो ज्ञान होता है परोक्ष होने पर भी शास्त्रो न प्रकार न ब्रह्म निश्चय ब्रह्म का सचिदानंद रूप निश्चय तत्वाद शास्त्र प्रमाण से हुआ सच्चिदानंद रूप है सम्य ज्ञान है न परोक्ष ज्ञान सम्य ज्ञान है समय ज्ञान भ्रम नहीं है न सत्यम ज्ञानं अनंतं ब्रह्म इसी वाक्य ऐसे वाक्य से, से ब्रह्म का परोक्ष ज्ञान होता है जिस प्रकार सत्यम ज्ञानं अनंत ब्रह्म इत्यादि विज्ञानम अनद्रह्म इत्यादि वाक्यो के द्वारा ब्रह्म का परोक्ष ज्ञान होता है ठीक है तत्व मसी ऐसी जो ज्ञान होगा ज्ञान होना चाहिए ननु सत्य ज्ञान वाक्य सचिदानंद रूपत्व ब्रह्म सचिदान जैसे निश्चय हुआ सत्तम ही तुम वही ही ब्रह्म हो इन वाक्य के द्वारा प्रत्येक रूपत्व त्य बुद्ध देव तस्मण ब्रह्म प्रत्येक रूप है तुम ही ब्रह्म हो सत्यमस्य वाक्य के द्वारा कहा गया अहमसी ब्रह्म बुद्ध देव रूपत्व के ज्ञान ज्ञान कराया जाता है इसलिए अतः तो शास्त्रजन्य साथ ज्ञान से प्रत्येक व्यक्ति उल्लेखित हुआ था तो तत्व वाक्य सुनकर के जो ज्ञान हुआ वह तो अहमसि ब्रह्म ज्ञान हुआ प्रत्येक व्यक्ति का उल्लेख होता है अपरोक्ष ही होगा शास्त्रजन्य शब्द प्रमाण होने पर से जन्य होने पर भी अपरिचय होगा क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का उल्लेख होगा प्रत्येक व्यक्ति को विषय करता है तो अपरोक्ष ही होना चाहिए परोक्ष होगा इतना संख्या ब्रह्म यद्य शास्त्रु शास्त्रु प्रत्येन वर्णित महावाक्यप्येत महावाक्य दुर्बोधम वर्णितम् यपि शास्त्र ब्रतक तेन वर्णित महावाक्य प्रत्येक वर्णित यद्यपि शास्त्र में ब्रह्म महावाक्य प्रत्येक तेन वर्णित शास्त्र में महावाक्यों के द्वारा तत्व ब्रह्मत्मी इत्यादि महावाक्यों के द्वारा ब्रह्म प्रत्येक वर्णित प्रत्येगात्म ही कहा गया तो इसे प्रत्येक आत्मा को विषय करने वाले ज्ञान तो अपरिचय होना चाहिए तथा भी ये दुर्बोधम ये ब्रह्म प्रत्येक दुर्बोधम सरल से ज्ञान नहीं होता है अविचारी ना, जब तक तो विचार नहीं करेंगे केवल वाक्य से ज्ञान अहम ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है कठिन है विचार से होगा महावाक्य के द्वारा तो, तो कहा गया प्रत्येक तो तो तो तो कहा गया तथापि विचार जो नहीं करता विचार के बिना केवल वाक्य से सरल से ज्ञान नहीं होता पर यद्यप वेदांत महावाक्य वेदात में महावाक्यों के द्वारा ब्रह्म प्रत्येगात्मत उपदिष्ट तत्व त्रह्म अहम ब्रह्मस्मी प्रत्येगात्मपदिष्टते हे फिर भी तथा एक तत्कूप प्रत्येक का विचार जब तक नहीं करते है बोध नहीं होता हे विचार के करना विवेक अन्य व्यतिरिका ध्यान तत्व पदार्थ से विवेक शून्य अन्य व्यति के द्वारा तत्व पदार्थ से विवेक करना है त्वम पद का अर्थ जागृत कार्य में आप रहते हो सप्न अवस्था में सुशुद्ध अवस्था में आप जागृत में रहते हो रहते हो दोनों में रहते सप्न में तो त्वम पदार्थ का विवेक करना पड़ता है क्या अन्य व्यतिरिक के, के द्वारा जो तीनों अवस्था में रहे वो अन्याय हुआ अनुभूति हुई आप तीनों अवस्था में रहते हो ये अन्य अच्छा। है जागृत अवस्था सपने में सपन अवस्था सुशुति में अवस्थाओं का व्यतिरिक होता है अवस्थाओं का साक्षी रहता है सौ में।, में रहने वाला ही आप हो जो एक अवस्था में अन्य अवस्था में नहीं हुआ पे? नहीं।, नहीं। ये जो आपका शरीर सोलह शरीर ये सोलह शरीर सपन अवस्था में काम करता है तो इसलिए जो तीनों अवस्था में अनुगत रूप है अन्य के द्वारा तीन अवस्था से विलक्षण ये अपना स्वरूप है ये निश्चय करना पड़ेगा अन्य व्यतिरिक के द्वारा तम तो पद का अर्थ विचार करना पड़ेगा लक्ष्यार्थ जो तीनों अवस्था से भिन्न हो तीनों अवस्था के अंतर्गत जो होगा वो नहीं है ऐसा अन्य व्यति के द्वारा विचार करना पड़ेगा और तत्पद का अर्थ तत्पद कालिद्रह्म कैसे होगा वो नाम रूप को छोड़ करके सब आनंद रूप तत्पद का अर्थ जो सब रूप अनुगत है घट पट है नहीं, नहीं। पट पुस्तक है पुस्तक लेखनी है घट पट पुस्तक लेखनी इसमें शब्द रूप कौन है चार शब्द रूप है घट भी सन घटअी घटसन पट सन पुस्तक का सदरूप है सब शब्द रूप होगा एक एक का अभाव व्यतिरिक्त हो गया घट पट नहीं पट पुस्तक नहीं पुस्तक लेखन नहीं किन्तु घटो अस्ति, पटो अस्ति, पुस्तकम अस्थि सबके साथ सत्य सम्बन्ध है अनुगत हो गया सद्रुप और व्यतिरिकव और घट पटादी का व्यतिरिक ऐसे व्यतिरिक के द्वारा तत्पदार्थ तव पदार्थ का विवेक करना जो यद सर्वत्र सर्वदा चत श्रोक जिज्ञासन तत्व जिज्ञासना अन्य सर्वत्र सर्वत्र सर्वदा सर्वदा अन्वय सर्वत्र हो सर्वदा हो वही आत्मा है आत्मन तत्व जिज्ञासना एक जिज्ञास जो आत्म तत्व जानना चाहते इतनी जाने अन्य अन्व्यभ्याम यद सर्वत्र सर्वदा जो सर्वत्र हो सर्वदा हो वही आत्मा है इस प्रकार निश्चय करना पड़ता है जब तो विवेक नहीं करे अन्य व्यति के द्वारा तत्पदार्थ तम पदार्थ का शोधन शोधन है वाच्यार्थ को छोड़ करके लक्ष्यार्थ को लेना तो ध्वंस को ग्रहण करना ये जब तक नहीं होता है तब तक तत्व पदार्थ विवेक शून्य से दुर्बोधम सत्य रूपत्व कहा गया शास्त्र में फिर अन्य व्यक्ति का ध्यान ये तत्व पदार्थ विवेक शून्य साध दुर्बोध होता है दुर्भोध कार्य बोध मैं जाना नहीं जा सकता है विवेक पूर्वक ही ज्ञान होता है अतः केवल आज वाक्य ना अपरोक्ष ज्ञान उपय केवल वाक्य से अपरोक्ष ज्ञान नहीं होता है महावाक्य सुनने पर <ँपरुप्ष्या> विवेक करना पड़ता है सप्तम विवेक करने पर ही विचार से ही ज्ञान होगा एक ज्ञान और एक ध्यान ध्यान है उपासना ताकि ज्ञान उपासना जो ध्यान है होता है कर्त तंत्र वस्तुतंत्र भव्य ज्ञान कर्तृ तंत्र उपासन ज्ञान होता है वस्तु वस्तुतंत्र जैसे वस्तु है प्रमाण है तो ज्ञान होगा यदि दुर्गंध है इच्छा नहीं ग्रहण करने के लिए ग्रहण इंद्रिय का संबंध हो गया तो गंध ज्ञान होगा होगा इच्छा नहीं होने पर भी ज्ञान हो जाएगा यदि वस्तु है और प्रमाण प्रमाण है।, है वस्तु है तो ज्ञान हो जाएगा इच्छा नहीं हो तो नहीं। भी हो जाएगा ये ज्ञान हो गया वस्तु वस्तुतंत्र प्रमाण तंत्र प्रमाण का अधिन है जैसे वस्तु है इसे ज्ञान होगा अपने सोचेंगे दुर्गंध को सुगंध समझ ले सुगंध समझेंगे बहुत अम्ब है खटा है सोचिए बहुत मीठा है मीठा लगेगा और जैसे ही ऐसे लगेगा अपने सोचने से कहाँ होगा परिवर्तन हो जाएगा उपासना किन्तु तो कर्तृतंत्र उपासना उपासना कर्तृत पुरुष तंत्र होता है पुरुष तंत्र होता है जो पुरुष इच्छा से कर सकता है कर्तुम तुम अन्य कर अन्यथा कर्तुम तुम जो जो का सकता मनुष्य कर सकता है नहीं करे अन्य प्रकार करे ये उपासना है वो होता तो पुरुष तंत्र चिंतन कर सकता है रात काल उठ के भगवान का चिंतन कर सकता है वो उठ करके सो जाए सो तो भी सकता है ना नहीं कर तुम अकर अन्यथा कर तुम गया भगवान का चिंता सोया था नहीं अन्य चिंतन करता है आगे के लिए विचार करता है या संकल्प करता है बैठ करके कर सकता है ये पुरुष तंत्र है कर तुम अकर्तुम करतुम सको और वो ज्ञान के लिए कर्तुम अकर्तुम अन्सा कर ग्रा, गंध के साथ ग्रहण इंद्र का संबंध हो गया कहीं यहाँ गंध ग्रहण नहीं करेंगे होगा ज्ञान हो जाएगा श्वास को बंद कर रखो अलग है जब स्वास्थ्य ले तो गंध ग्रहण होता है अकर्तुम अनेशा कर्तुम नहीं करेंगे और दुगंध को सुगंधा नहीं होता है ज्ञान होता है वस्तुतंत्र प्रमाण तंत्र प्रमाण वस्तु के अधीन है उपासना है कर्त तंत्र इसे चिंतन करना है मनो ब्रह्म उपासित शास्त्र में कहा गया वेद में मन में ब्रह्म दृष्टि करके उपासना करे साल में विष्णु दृष्टि करे उपासना करे वो प्रमाणिक कर है विचार करके उपासना कर सकता है और कोई निंदा करने वाला निंदा करते नहीं मानते करतु अकर्तुम अ निंदा करतुम सिखे इसलिए उपासना हो गया पुरुषतंत्र ज्ञान इस प्रकार पुरुषतंत्र नहीं प्रमाण है वस्तु तो ज्ञान हो जाएगा अभी पूर्व इसी कहता है यहाँ तत्वमस्यादी प्रमाण है और विषय भी ब्रह्म है अपना स्वरूप यदि वस्तु है और प्रमाण है तो ज्ञान तो हो जाएगा अपर ज्ञान क्या नहीं हुआ नानू सम्य ज्ञान, ज्ञान तो प्रमान है प्रमान से प्रमाण वस्तु पर तंत्र सम्य ज्ञान प्रमाण और वस्तु के अधीन और यहाँ तो प्रमाण है प्रमाण से जो तत्वमस्यादी वाक्य रूप से सद्भाव तत्वमस्यादी वाक्य ही प्रमाण है ब्रह्म ज्ञान के लिए और वस्तु विषय क्या है ब्रह्मात्म के लक्षण से क्या ये विषय है अभी या नहीं है है ही उसका ज्ञान हमके रजु में सर्प ज्ञान आपको हो गया जिस समय आपको रजु में सर्प ज्ञान होता है उस तो समय रजू रहती है, रहती है। रजु तो रहती है आपको ज्ञान नहीं हो तो रजू रहेगी रजु तो रहती है ठीक इस प्रकार जीव ब्रह्म की एकता रूप से विषय विषय तो हमेशा है ही आपको ज्ञान हो नहीं हो नहीं की ज्ञान होने के बाद एक होगा कोई कोई समानते अभी तो अलग है जब ज्ञान हो जाएगा तो एक हो जाएंगे एक ज्ञान होने पर यदि भिन्न है तो एक एक किसे होगा यदि भिन्न नहीं है कभी दोनों एक हो सकता है भिन्न कभी भी भिन्न हो तो एक उससे अतिरिक्त भिन्न है तो एक ही किसे होगा एक पहले से है अज्ञान है अज्ञानष्ट हो गया तो कहीं हाँ हो। एक होगा अब एक यदि पहले से है ही तो उसके लिए एक, एक को प्राप्त करने के लिए क्या करना केवल ज्ञान चाहिए एक के लिए क्या चाहिए ज्ञान ज्ञान से एकता का अर्थ अज्ञान से ही एकता का भान नहीं होता है ऐक्य पहले से है तो ऐक्य वस्तु है और प्रमाण है प्रमाण वस्तु तंत्र तो अपर ज्ञान क्यों नहीं होता है वस्तु लक्षण से विद्यमान तो प्रमाण भी है और वस्तु भी है कुत्तो विचार मंत्र तो विचार करने की क्या आवश्यकता विचार के बिना दुर्बल क्यों है सिद्धांत ने कहा प्रमाण होने पर भी विचार के बिना का रूप ब्रह्म ज्ञान दुर्बोध अभी पूर्वी कथा प्रमाण है और वस्तु भी जीव ब्रह्म की एकता रूप वस्तु है वह है ही और प्रमाण प्रमाणी भी है तो तजन ज्ञान क्यों अब विचारिक के बिना दुर्बोध क्यों कहते अपरुष ज्ञान क्यों नहीं होगा इतना आशंका करे के आशंका आह त्म तो विभ्रत जाग्रत्या हठात्मा ब्रह्मात्म विज्ञा ब्रह्मत्म क्षमते मंदधी तथा देहाद्यात्म तो विभ्रांत जागृत में मनुष्य से ज्ञान है आप लोगों को तो मनुष्य तो देह में है आत्मा में देह देह में बुद्धि होने से ही मनुष्य बुद्धि है देह में आत्म बुद्धि नहीं तो मनुष्य बुद्धि होगी देहादत्म तो विभ्रांत जागृत्याम देहाद में आत्म तो भ्रांति है जब तक तो देहाज में आत्म भांति है तो मनुष्य तो तो तो ब्रह्मो को आत्म जान लेगा तो न हठात ब्रह्म आत्मति ब्रह्मो को आत्मत्व जानने के लिए समर्थन नहीं होता है जब तक तो देहाज में आत्मबुद्धि है खाली देह है नहीं दे, जाना हम पश्मी ऐसे बुद्धि होती हम पश्यामी बुद्धि होती समय इंद्रिय में आत्मबुद्धि हम जाना बुद्धि अंतगोण के साथ आत्मबुद्धि हम जीवामी प्राणी के साथ ये सब जो आत्मबुद्धि है आत्म भी नत्मबुद्धि जब तक तो भ्रांति है तब तो तक तो ब्रह्म को हटा तो जानने के लिए समर्थन नहीं होता है मंदी स्वतः तो उसको मंदबुद्धि कहते हैं मंदा बुद्धि जब तक तो देहा आदि में आत्मबुद्धि तो है तो मंद बुद्धि है देहा आदि में आत्मबुद्धि हटे तब अहम ज्ञान होगा इसलिए महावाक्य प्रमाण होने पर भी वस्तु विद्यमान होने पर भी देहादि में आत्मबुद्धि भ्रांति है भ्रांति होने कारण नहीं जानता है किसको राज्य में सर्प भ्रम है बहु समय पर ब्रह्म रहता है हो सकता है ब्रह्म है भ्रम रहेगा तो क्या जब तक तो सर्प बुद्धि सर्पत्व बुद्धि है ब्रह्मात में तो रजू को कैसे सर्वत्व में देखता है ब्रमात्म एक अपरोक्ष ज्ञान विरोधी न ब्रह्मात्म जो अपरोक्ष ज्ञान अपरक्ष ज्ञान का विरोधी होता है देहेन्द्रिया आत्म तो भ्रम देहेन्द्रिया में आत्मत्व ज्ञान होता है वो भ्रम है वो भ्रम ज्ञान ही ब्रह्मज्ञान का विरोधी हम स्वी ब्रम अपी ज्ञान का विरोधी वो ब्रह्म कैसे नष्ट होगा विचार निवर्त्य विचार करने पर ही की ब्रह्म की निवृति होती है वो ब्रह्म जब तक है सद्भाव ते ब्रह्म की निवृति के लिए क्या करना है विचार अपेक्षित है क्यूँकी विचार से ही नष्ट होगा भ्रम की निवृति कैसे विचार से विचार अपेक्षित है विचार अपेक्षित है विचार के बिना अप्रोक्ष ज्ञान नहीं होगा और भ्रा जाग्र कुम ब्रह्मात्मस्वेन्न विज्ञा क्षमसे मंदध पूर्ण मदं पूर्ण दृश्य से पूर्णशा की बोलने का है ए, अब क्या दे एक क्या जो किम ज्योतिष एक क्या दे? अब क्या दे तीन अब क्या दे अब किस क्या रहे एक दो तीन चार पहले चार बोला और कोने बोला एक दो तीन चार एक दो तीन चार बोला ज्योति में ्रविदीप दर्शन विधौ किोति मेंशोलना समय किन्दर्शन किराहो भवान परमकम ज्योति सदशी प्रभो किसके याद है आप तिले ऐसी एक दो अरे तीन चार पाँच एक दो तीन अब याद थोड़ा तो तो था एक दो तीन चार पाँच पांच बोला और नहीं बोलना एक दो तीन चार हाँ। पाँच ज्योति भगवान परम ज्योतिषो एक पिता नंबर और एक आप दोनों बोलो सुना नहीं बड़ा दोनों का एक जो जो से बोलो बोलो ज्योति तब भानुमान रात्री पद समा किंग ज्योतिराक्षाई में चक्षुषा चक्षुष में मिलना समय इंजीरझी दी। याद नहीं ना जो तो <laughs> <जो> था <laughs> <laughs> अकेले कहा बोल सो दो तो साथ में नहीं बोल पाए तो बोलते समय नहीं बोल पाए अब क्या थे ना दरकर क्यों कहते आप क्या थे तो? <laughs> नहीं नहीं अरे नहीं क्या क्या थे आज आप दो <laughs> <laughs> नंबर रात्रो प्रति ग दर्शन विधो किम ज्योतिराख्या चक्ष निमीलना समय किम दर्शनी किम त्रा मधो भवान भवान् परमकम् सदसवी प्रभो क्या नीत ढंग से बोलना सब कैसे उल्ट पाल बोलते देखा मैं इसे बोलता हूँ धीरे धीरे बोलो फिर बाद में सौ बोलना मेरे साथ मिला करके बोलने के ज्योति सब भानुमानी में रात्रो प्रदीपादिकम रविप दर्शन विधो किंग ज्योति रा चक्षुस्त निदि समय समये कि तह तो भवान परम कम ज्योतिष तदस्मी प्रभु अलग अलग प्रकार हो सकता है ऐसा थोड़ा लंबा कर अभी मेरे साथ से मिला कर बोलो ज्योतिष लंबा करके जो याद नहीं के याद करना इसकी याद रखना एक शो में मैं तत्व तो उपदेश है